नमः परमात्मे नम सम तथा कृपयाविष अश्रुप पूर्णकुलेदम वाक्य मधुसूदन अच्छी तथा कृपया आविष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षण इदं तथा उस प्रकार करुणा से आविष्ट व्याप्त और अश्रुपणाकूली क्षणम आसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाली विशीतम शोक तम उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन भगवान यह वाक्य वचन वाच कहा कसमल विस्म सूपस्थित अनाजुष्ट स्वर्गम कीजुन प्रद्छेद कुत स्वा इदम् अर्जुना। अर्जुन अना जुष्ट अस्वर्गम अकीर्ति करजुन कस विस्मे असमय में इदम यह कसमलम मोह कु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 ौर्बल तर स्थ नएप्य से क्षूद्रृदय दौर्बल्यम तर अन्वय किं श जुन दिव्य नपुं सकता को मा इस्म मत प्राप्त हो तो यह न पुजित नहीं जान पड़ती परंत क्षुद्रम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 पर छीद कथम अहम संखे, भी अहम संख्य द्रोड़म च मधुसूदन की शुभि प्रतिशार हिशूदना शब्दार्थ मधुसूदन थे मधुसूदन अहम् मैं संख्य रणभूमि में कथम इस प्रकार की बाणों से भीष्म, भीषम भीषम और द्रोणम द्रोणाचार्य की प्रतियोस विरुद्ध लड़ूंगा यत क्योंकि अरिसूदन हे अरिसूदन तो वे दोनों ही पूजारह पूजनीय है ही हत्वार्थ गुरु न हत्वा नह्वा हिम महावान्े भोक्त भेक्षुमी ह लोके गुरु कामस्ुरूवा भुंजीय भोगान रुधे प्रदिग्धा पदछेद गुरुन अहत्वा महावान्ेय भोक्त भैक्ष अह लोके हवा अर्थ काम तो गुरु इहुंजीय भोगान्वय श्रद्धा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 भोग भोक्तुम खाना श्रेय कल्याण कारक समझता हूँ क्योंकि गुरु गुरुजनों को हत्वा मारकर अपी भी इह, इस लोक में रुधिर प्रदिधान रुधिर से सने हुए अर्थ कामान अर्थ और काम रूप भोगान एव भोगो को ही तू तो भुंजीय भोगा न चये ततरनो गरी यद वये माँ हत्वा हजीविषा तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र पदछेद नीत विद्य जेम यदि वा न जेयु एव ह जी जी विश्राम अवस्थिता प्रमुखे धारा अनवय एक नहीं विद्मा जानते कि न हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन कतरत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 हैं काोषो पहत स्वभाव पृछा ताम धर्म सम्मू चेता ये निश्चित देहम शाधी प्रपन्नम् पदक्षीद कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव छा धर्म सूढ़चेता ये सै निश्चित ब्रूहि तस्में शिष्य अहम शाधी मन अन्वय एवं शब्द का दोषोपहत स्वभा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 योक मुझोषण इंद्रिया अवाप्य भूमत्न वृद्धम राज्य सुरामी चाधिपत्यम पदक्षीद नी प्रश्या मम अक्नुद्याोषण इंद्रियाण अवाप्य भूम असपत्म ऋद्धम राज्यम अपिच अधिपत्यम अनुय यों सुदार्थ ही क्योंकि भूमौ भूमि में असपत्नम निष्कटक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 प्रश्यामी देखता हूँ यो मम मेरी इंद्रिया इंद्रियों के उषण सुखाने वाले शोकम शोक को अपनुद्व दूर कर सके संजय वाच्वा श्री के शम इति गुडाकेश्त नो गोविंदीं बभूव परेद उत्तः के गुडाकेश्त नोत्स्य गोविंद अन्वय शब्दा परंत हे राज गुडाकेश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 भूव हो गई तम उच ऋषिशहसनिव भारत सेन्योरुभ वच्छेद तम उवाच ऋषि केश प्रहसन इव भारत सेन्योभ मध्य विशीदंतम वच अनवय एवं शब्दार्थ भारत हे भरत धृतराष्ट्र धृत राष्ट्र ऋषि श्री कृष्ण महाराज उभयो दोनों सेनो सेनाओं के मध्य बीच में विषितम शोक करते हुए तम उस अर्जुन को प्रहसन यू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 अशोचान अनुशोच ते गुन अगता सुन, सुन च न अनुशोचं पंडिता एवं श्रद्धार्थम तू तु, अशोच्यान न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए अनुशोच शोक करता है क्या और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 न नुशोचंसी शोक नहीं करती नववाहम जातुनासम नैमे जनाव न भ्याद न परम एव एवं जातु न आसम न च एव न नविष्या सर्वे वत परम अनवय एवं तु तो एवं ऐसा एव ही है कि अहम मैं जातु किसी काल में न नहीं आसम था अथवा तम तू न नहीं आशी अथवा इमे ये जनाधिपा राजा लोग ना नहीं आसन थे क्या और न एवं ऐसा एव एवं है कि अत इससे परम आगे वयम हम सर्वे सब ना नहीं भविष्या रहेंगे देथा देमार यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न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 उत्पत्ति विनाशील और अन्य अनित है इसलिए भारत भारत तान, उनको तू सहन कर करम ही निये पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीरम सोमृत स्वाय कल्पते पर यम ही न एते पुरुषं सब समुख सुखम धीरम सह अमृतवाय कलपते अनवय शुद्धार्थ ही क्योंकि पुरुषर पुरु सम दुख सुखम दुख सुख को समान समझने वाले यम जिस धीरम धीर पुरुषम पुरुष को ये इंद्री और विषयों के सहयोग नती व्याकुल नहीं करती सह वह अमृतत्वाय मोक्ष के कल्पते योग्य होता है ना नतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभोर दृष्टनि पदछेद न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः तु अत उभिशिवय शुद्ध असतः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 विनाशम अव्ययस्य अस्य अव्यय कस्त कर्म अर्वय शब्द अविनाशी नाश रह तो, तो, तो, उसको विधि जान ये निससे इदम यहम संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग अस् इस अव्यय से अविनाशी का विनाशम विनाश करतुम करने में कस्चित कोई भी न अर् समर्थ नहीं है अंतवंत इमेदेहा, इमेदेहा नित्य योक शरीर अनाशीनो प्रमेस्व भारत पदछेद अत देश अनाशीन अमेयर स्वरत अन्वय एवं श्रद्धा अनाशीन नाशरहित अमेयर अप्रमेय नित्यस्य से नित्य स्वरूप शरीर जीवात्मा की इमे ये सब देहा शरीर अंतवंत अंतव नाशवान उक्ताह कहे गये है इसलिए भारत भरतवंशी अर्जुन तू युद्धस्व युद्ध कर यह नम हतम् न विजानितो येनम मनते हतम उजानी नयम परेद ये हतां एनम् हतो हतम् नीजानी न न अयम् हमती न हनते अन्वय शुद्धा य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 ते कदाचे न अयम् भूत भविता अजह अयम् अज नित शाश्वत अयम नन्वय एवं अयम् अयम आत्मा कदाचित किसी काल में भी न तो जायते जन्मता है व न मृति मरता ही है वा, तथा वह भूतवा उत्पन्न होकर भूय फिर भविता होने वाला ही है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 या ए नम वेद विनाशीन निज सुर हम पदछेद वेद अविनाशीन यजम अव्यय कथम सह पुष् पाथ कम घातिकय शुद्धाथ पार्थ अर्जुन यह जो पुरुष पुरुष एनम इस आत्मा को अविनाशीनम नाशरही नित्यम नित्य अजम अजन्मा और अव्ययम अव्यय वेद जानता है वह सुरुष कथम कैसे कम किसको घाती मरवाता है और कथम कैसे कम किस को हंसी मारता है वाशांस जीर्णानी यथा विहाय। नवा गृहति नाड़ी तथा शरीराणि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देही पदछेद वातासी जीर्णा यथा विहाय नवानि की नर अपराणी तथा शरीर विहार जीर्ण संयाति नन्वय एवं शुद्धार्थ यथा जैसे नर मनुष्य जीर्णानि पुराने व शांति वस्त्रों को विहार ख्याल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 अन्याने दूसरे नवाने नए शरीरों को संयाति तो होता है नैनम छिंद शाणी नैनम दहति पावक न चैनम खेदयंतो न शोषयती मारुतः पर छेद न एनम छिंदी शस्त्रणी दहति पावक नी आप न शोषय मारुत अन्वय शब्दार्थ इस आत्मा को शस्त्रण शस्त्र नती काट सकते इनम इसको पावक आग न नहीं डहती जला सकती एना इसको आप जल न नहीं गला सकता च और मारुतः वायु न नहीं शोषिय सुखा सकता अच्छेद्योम दाह्योयम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 अविकार्य अय उच्य विदित्वा विदि न अयम अर्य आत्मा अव्यक्त अव्यक्त है अयम यह आत्मा अचित्य अव्यत्त अचिन्त है और अयम यह आत्मा अविकार्य विकार रहित, उच्यते कहा जाता है तस्मा इससे अर्जुन एनम इस आत्मा को एवं उपरयुक्त प्रकार से विदित्वा जानकर कर तो अनुशोचित शोक करने के नर्हसी योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है नित्यजातम् जातम नित्य से मृत तथा महाबाहो नोचित अर्द अच्छे वन्य से मृत तथा महाबाहो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 न तस्मा नोचितीदी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत अहार्य नोचि अर्सी अन्वय एवं शुद्धा ही क्योंकि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 आवच्चैनम शृति शुवा पीनम वेदना चित्द आश्चर्य पश्य कच्चि आश्चर्यवत वदती आयत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 भूतानि देश अयम् अयम सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणी भूता शोचि अन्वय शुद्धा भारत अर्जुन अयम् य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 योग्य नहीं है स्वधर्म अवेक्ष्य नवीकंत अर्सी युद्धात् श्रेयोन्यत् श्रेय न क्षत्रिय नीते पदचेद स्वधर्म अभी चावेक्ष नी कंपीतम अर्सी धर्म युद्धा श्रेय अनत क्षत्रिस्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 लभंते युद्ध मे दृश्येद यदृषया च उपपन्नम स्वर्ग द्वार अत सुखि क्षत्रिया पार्थ लभं युद्ध ईदृश अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ पार्थ यदृक्षा अपने आप उपन्नम प्राप्त हुए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 अथ चेतम धर्म संग्राम स्वर्म की धर्म संग्राम न क्यसी तत स्वर्म की अप्स अन्वय शब्द किंतु यदि तू धर्मम धर्मयुक्त संग्रामम युद्ध को न, नहीं करिष्यति करेगा तथा तो स्वधर्मम स्वधर्म क्या और कीर्ति को खोकर पापम पाप को अवाप्यसी प्राप्त तो होगा अकीर्ति चा भूतानी कथिष्य व्यम संभावित चाकीर्ति मरला अकीर्तिम चा भूता कथिष्य अव्ययाम अव्यायाम संभावित चीर्ति मरणाचते अनुय श्रद्धार्थ तथा भूतानि सब लोग ऐसी ते फेरी अव्यम बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का भी कथन करेंगे क्या और संभावितस्य मानवीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरणात मरण से भी अतिरिक्त बढ़कर है भया दृढ़ा दूप रतम मंतंते महारथा चम बहुमत हो भूत या लाघव परेद भयात रणाउप मंत्री महारथा चम बहुमत भूत यास्यसी लाघव अन्वय एवं शब्दार्थ च और ईशा जिनकी दृष्टि में तम तू पहले बहुमतः बहुत सम्मानित होकर अब लाघवम लघुता को या प्राप्त होगा वे महारथा महारथी लोग तमाम तुझे भयात भय के कारण रणात युद्ध से उपरतम हटा हुआ मनस्यंत मानेंगे अवाच्यवाद बहून वजिष्य तवाहितांदेद अवाच्यवादून वजिष्य तव अहिता निंदम्यम तो तत दुख तर नुकम अन्वय तव तो रे वैरी लो सामर्थ्यम तो सामर्थ्य सामर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुन बहुत से अवाक्यवादान न कहने योग्य वचन ची व्यंती कहेंगे तथ उससे दुख अधिक दुख नु और किम क्या होगा हतो व प्राप्यसी स्वर्गम जीवा वोक्ष से महीम तस्माष्ठ कौनते युद्धा कृत निश्चय पर हत व प्राप्त स्वर्गम जीवा वोक्ष से महीम तस्माष्ठ कौनतेय युद्धा कृत निश्चय अनवय क्यों श्रद्धार्थ या तो तु युद्ध में खत मारा जाकर स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त प्राप्त होगा वा अथवा संग्राम में जीतवा जीतकर कर महीम पृथ्वी का राज्य भोक्ष से भोगेगा तस्मात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 सुख दुखे समय कृत लाभ लाभ जया जय तत युद्धा युजियव न एवं पाप अवाप्यसी अन्वय शब्दार्थ जया जय जय पराजय लाभा लाभो लाभ हानि और सुख दुखे सुख दुख को समान साम समझ कर उसके बाद युद्धाय युद्ध के लिए युद्ध तैयार हो जा एवं इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम पाप को न नहीं अवापसी प्राप्त होगा ईशाते भीता संख्य बुद्धि तो इमु बुद्धिया युक्त यहां कर्म बंधमसा ते अभी बुद्धि योगे तो इमु बुद्धया युक्त यया पाथ कर्म बंधम प्रहायसी अन्वय इव श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 महतो भयात परेद न इह अभीक्रमनाश अस्त्यय नया शब्द इस कर्मयोग में अभी आरंभ कार्था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 वेद वाथ नस्तीवादिदेद पुष्पिता वाच प्रवदी अविपस्थित वेदवादरता पाथ न अन्यस्ति वादि काम आत्म स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम प्रति काम आत्म स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रति क्रिया विशेष बहुला भोग प्रसाता साम। बुद्धि सामधा विधीये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 निश्चयात्मक बुद्धि बुद्धि न नहीं नही विधीयुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वन्दो नित्य सो निग क्षेम आत्म पदछेद्यसिया वेद निस्त्री गुण्य भव अर्जुन निर्द नित्य सत्व आत्मवान आत्मान एवं शब्दार्थ अर्जुन अर्जुन वेदाह वेद प्रकार से त्रैगुण विषया तीनों गुणों के कार्य समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं इसलिए तू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 माते कर्मणि पदछेद कर्मणि एव अलेश कदाचन मा कर्म फल हेतु भो माते संगण अन्वय ते शेरा ते कर्मणि कर्म कर्णे में अ अधिकार है उसके फलेश्वर फलों में कदाचन कभी माँ नहीं इसलिए तो कर्मफल हेतु कर्मों के फल का हेतु माँ भू मत हो तथा ते तेरी अकर्मणी कर्म ना करने में भी संगह आसक्ति म अस्तु हो कर्माणी संगम त्यक्त सिद्धयो सिद्ध्यो सम भूत योग्य से योगस्थ कु कर्मा संगम त्यक्तय सिद्ध सिद्धयो समूह समय शब्दार्थ धनंजय धनंजय संगम तु आसक्ति को त्यक्त त्याग कर तथा सिद्धया सिद्धयो सिद्धि और असिधि में समह, समान बुद्धि वाला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 योग योग उच्यते कहलाता है दूरेण हवरम कर्म बुद्धि धनंजया बुद्धो शरण अन्विच्छ कृपा फल हेतव दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरण अन्विच्छ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 योगः योगः इह अनुवाद ुक् जहा उव शुद्धियुक्त समबुद्धियुक्त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 कर्म जम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त मनीषिण जन्म बंध विमुक्ता पदम गतिमय अन्वय शुद्धा ही क्योंकि बुद्धियुक्ता समबुद्धि से युक्त मनीषिण ज्ञानी जन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 जिस काल में ते तेरी बुद्धि बुद्धि मोह कलीलम दलदल को व्यती भली भांति पार कर जाएगी तदा उस समय तू तो श्रोत सुने हुए क्या और श्रोतव्य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 स्थित प्रज्ञ का स्थित प्रज्ञ कान्वय शब्दाथ केशव हे केशव समाधि समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या भाषा लक्षण है वह स्थिति स्थिर बुद्धि पुरुष किम कैसे प्रभा से बोलता है किम कैसे सित बैठता है और किम कैसे व्रजित चलता है श्री भगवान उच व्रजहासी यदा कामान सर्वान्थ मनोगता आत्मने वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदुचते प्रजहाती यदा प्रजहादा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते अन्वय एवं शब्द पार्थ अर्जुन यदा जिस काल में यह पुरुष मनोगतान मन में स्थित संपूर्ण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 जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि मुनि स्थित स्थिर बुद्धि उचित कहा जाता है यह सर्वत्र स्नेह तब तक प्राप्त शुभा शुभम न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता सर्वत्र अनास्नेप्य शुभाशुम न अभिनंदती न देश प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अन्वय एवं शब्दार्थ यहनेहर हुआ त उस उस शुभा या अशुभ, को प्राप्य, होकर न न प्रसन्न होता है और न न देश द्वेष करता है तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता यदा ंगश इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिद यदातेमंग्रिया इंद्रिया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 रस वर्जम रसोप्य परम दृष्टि निवर्तते पर छेद विषया विवर्तनते वी निराह देना रसवर्जम अपि अभी अस् दृष्ट निवर्तते अन्वय क्यों शब्दार्थ निराहारस्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले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 यमी सर्वाणि संयम्य युक्त आसी मत्पर वसे यस्य तस्य तस्य परच्छेदः सर्वाणि वसे तज्ञा प्रतिष्ठि शुद्धा तानी उन सर्वाणी संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य वस्मे करके युक्त समाहित चित्त हुआ मतपरह मेरे पारायण होकर आसिक ध्यान में बैठे ही क्योंकि यसे जिस पुरुष की इंद्रियाड़ी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 ध्यात विषयान पुंसुपजा संगात संय कामा एवं शब्दाथ विषयान विषयों का ध्यायतः चिंतन करने वाले पुंस पुरुष की तेसु उन विषयों में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 क्रोधास्मृति स्मृतिनाशो बुद्धिदृति स्मृतिनाश बुद्धिनाशा प्रणश्यतिवय शब्द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 प्रसाद अगछति पदक्षेद राग चरण इंद्रिय विधेयात्मा आत्मश्य विधेयत्मा प्रसाद अन्वय एवं तु परन्तु विधेयात्मा अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला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 प्रसाव हानि प्रसन्न चेत सोहयाशु बुद्धिषेक्षेद प्रसाद सर्वुखा हाई अस हानि अस्य उपजायते स ही आशु बुद्धि बुद्धिषे अन्वय शब्दाथ प्रसादे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 बुद्धि को हर लेती तस्मा से महाबाहो निगृहिता इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदछेद सर्वशः निगृहिता इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठता अन्वय एवं श्रद्धार्थ तस्मात इसलिए महावाहो महावाहो जिस पुरुष की इन्द्रियाड़ी इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियों के विषयों से सर्वश सब प्रकार निग्रहितानि निग्रह की हुई हैं तस्य उसी की बुद्धि प्रतिर है या संयमी भूता जागृती भूतानी सा निशा पश्य तो मुद्देद या जागर्ति संयमी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 आय प्रतिष्ठ सम तवत्म ये सीमाति न काम कामी परेद आड़म अचल प्रतिष्ठ समुद्र आप प्रशंति यदत तदवत्मा कामा यं सर्वे सह शांति आपनो तीन काम कामी अनवय श्रुता था यदव जैसे नाना नदियों के आप जल जब आपूर्यमाणम सब ओर से परिपूर्ण समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही प्रविशंति समा जाते है तदवत वैसे ही सर्वे सब कामा भोग यम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 चरति निह निर्ममोह निरहं कारा, कामान यह सर्वान, चरति हुमचर निस्पृह निर्ममो निरहंकार निर्म निरहंकारग्छतिन्वय एवं जो यो हु सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को विहाय त्याग कर निर्म ममता रहित निरहकार अहंकार रहित और निपृहार इस्प्रिह, रहित हुआ चरत विचरता है सह, वही शांतिम शांति को अधिगत्यति प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है स्थिति पार्था ना है नाम प्राप्य ब्रह्म निर्वाण मृति ब्रह्मी स्थित पार्थ नाम प्राप्य विमोति स्थि अपि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 अंत कालीम काल इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंद को रिच्छती प्राप्त हो जाता है ओम तस्वीति श्रीमद भगवद गीता सुनिषद ब्रह्म विद्याम योग्रे श्रीकृष्णाजुन संवाद सांख्योगो नाम द्वित